नमस्कार मैं हूं रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं हूँ रहो, रहो। बात करें तो चौबीस अप्रैल दो हजार उन्नीस आज का तारीख है और राष्ट्रीय शख्या उन्नीस सौ इकतालीस चार गते बारह वर्षा का बुधवार आज है और विक्रम संवाद दो हजार छहत्तर कृष्ण पक्ष पंचमी वर्षा का बुधवार मूल आज है और इस्लामी चौदह सौ चालीस सत्रह शबाना बुद्ध आज है एक और ख़ुशी की बात मैं बताना चाहूँगा आज के इस शो में हमारे साथ उपेंद्र जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम उनसे जानेंगे और चाहूँगा कि हमारे जो किसान भाई हैं जो ख़ास खेती करते हैं जो कॉल करते हैं खेती करते हुए रेडियो मधुबन को सुनते हैं वो सभी लोग उपेंद्र जी से बात कर सकते हैं किस तरह का ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकता है क्या नया नवीनीकरण खेती में क्या कर सकते हैं हम लोग आप अपनी समस्याएं भी बता सकते हैं जिससे उनके पास जितनी जानकारी है आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप फ़ोन करके चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और हमसे बातें कर सकते हैं तो चलिए आप सभी की तरफ से उपेंद्र जी का स्वागत है आज के इस एपिसोड में सफ़र कार्यक्रम में नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों मैं आपको सहजन की फली के बारे में जो बहुत ही कम पानी में उगती है उसके बारे में मैं पूरी जानकारी आज आपको दूंगा और ये सफ़र जो मेरा स्टार्ट <laughs> स्टार्ट स्टार्ट हुआ जी जी जी बस वो किसानों की समस्याओं को देखकर स्टार्ट हुआ चालू हुआ हाँ हा। आज से चार साल पहले अच्छा और मैंने देखा कि मेरे मारवाड़ के अंदर पानी की बहुत कमी है जी जी जी अब ये रिसर्च और ये खोजता खोजता मैं मदुरई के पास और मेट्रोपालियम कोयम के पास अगस्त मुनि आश्रम में पहुंच गया गुरुजी की शरण में अच्छा, अच्छा, उन्होंने मुझे इस जॉब किसानों के लिए जॉब देने के लिए हुँ, हुँ, हुँ। प्रेरित किया और उन्होंने मुझे ड्रम मोरिंगा अच्छा अच्छा जिसको हम सहजन की फली बोलते हैं <laughs> और मेरे यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ के फली इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है लेकिन लोग इसको अहमियत नहीं देते हैं यहाँ पर सही बात है काफ़ी जगह जो है आ, पेड़ उगते हैं और उसके फलियाँ जो है सूख के गिर भी जाते हैं लेकिन लोगों का उसके ऊपर ध्यान नहीं है या मेरे ख्याल से लगता है कि उसके प्रति उनकी सजागता या ज्ञान की कमी हो सकती। मैं बात करूँगा कि एक जनरेशन गैपिंग है हुँ हुँ, अच्छा अगर आज के नए युवा को अगर हम मतलब बोले कि आप हल चलाना जानते हैं हुँ, हुँ, हुँ, तो हल ही नहीं जानता कि हल <laughs> क्या होता है वो सिर्फ ट्रैक्टर की बात से जानता है जी, जी जी जी जी तो ये सब चीजें एक जनरेशन गैपिंग है जिसको हम बोलते गए हैं जी जी जी और मैं सबसे पहले सहजन की फली के बारे में जो कि बगैर पानी के आराम से और विदाउटी किसी ज्यादा मतलब खर्चे के अच्छा अच्छा मेरे किसान भाई इसको उगा सकते हैं और इसका भरपूर आनंद ले सकते हैं और सबसे बड़ी बात है इसका महत्व इतना इम्पोर्टेंट है आज की डेट में डिमांड बढ़ती ही जा रही है जी जी जी और डिमांड इतनी बढ़ गई है और इसका डिमांड का एक कारण है अच्छा कि लोगों में बीमारियां पैदा हो गई हैं और बीमारी तीन सौ बीमारियों को खत्म करने वाला ये एक रामबाण है अब अगर हम बात करें आज के डेट में आज के कार्यकाल में लोगों में स्ट्रेस ज़्यादा होता है ऑफिस में बैठते हैं ट्रैवलिंग करते हैं और खाने पीने की रोज़मर्रा में उनकी बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस है तो सहजन की फली का महत्व इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा उनकी रोज़मर्रा की मतलब जो लाइफ है और, और ख़ासतौर से मतलब अगर आप हॉस्पिटल्स में अगर देखें हा, हा, हा। तो आप देखेंगे क्या मैं खांसी अगर हुई तो इमीडियटली हमें मतलब मेडिकल स्टोर्स पर जाना पड़ता है और तुरंत ही मतलब मेडिसन्स के लिए इमीडिएटली उनसे पूछना मेडिकल प्रस्क्रिप्शन पूछना पड़ता है <laughs> तो सैजन सैजन के फली के बारे में मैं एक बात बोलूंगा आपको जी जी जी, जी. जो कि मेरे हाथ में है अगर <laughs> मेरे किसान भाई अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं इसका एक सबसे पहला फायदा यह है कि इसका एक भी जो भाग है हाँ हाँ। वो कभी नुकसानदायक नहीं है अच्छा अच्छा तो कभी फेंकना नहीं है हाँ हाँ। तीन सौ बीमारियों को काटने वाला अच्छा अच्छा और इतना टेस्टी है हाँ। और यह राजस्थान में मर्द, मर्दर में यानी कि बंजर भूमि में पैदा होने वाला हाँ। ये एक जैसा अमृत है अमृत अमृत सभी ज्यादा अमृत है संजीवनी बूटी बूटी कैसे संजीवनी बोलिए इसको और इसका एक अगर भाग अगर इतना सा हा, हा, अगर आप डेली रोजमर्रा में अगर लेकर आए मैं कहता हूँ कि इतना सा भाग अगर लेकर और उसको अगर चाप भी लाए चाप लें तो सबसे पहले तो कैबेटी की प्रॉब्लम दूर करती है वो भी दूर करती है क्योंकि और और गले की जो मेरे भाई संगीतकार हैं हाँ हाँ। और आप पुराने जमाने में देखेंगे से आता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और वो फैमिली कनेक्टेड है हमारी वैदिक, वैदिक, वैदिक से, युग से वैदिक युग से कनेक्टेड है तो ये गोले की मतलब तरोताज की और रेस्पिरेशन सिस्टम हाँ हाँ। और आपका अस्थमा की जो बीमारी है जी जी जी क्या मैं अस्थमा की मतलब बात करूँ <laughs> तो उसके लिए तो पूरी तरीके से रामबण है अगर कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो इसका प्रयोग करके देख सकते प्रयोग करके देख सकता है नहीं तो वो आप, आपके पास आ सकता है मेरे पास <laughs> आ सकता है मैं उसको सात दिन के अंदर इसका चमत्कारी प्रभाव मतलब दिखा सकता हूं। क्या बात है क्या बात है और ये इस यात्रा में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि नई मैंने किसानों को और नई वैरायटीज जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने प्रोड्यूस करी साइंटिस्टों ने मिलकर हमारे हाँ हाँ आश्रम को रेगुलरली मतलब विजिट किया मैंने एक इनिशेटिव लिया वहाँ पर हाँ हाँ गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी मुझे एक तरीके का वरदान दिया कि आप इस पे काम करिए और रुकिए मत अच्छा जो भी अच्छा, आप करते रहिए <laughs> करते रहिए कि मेरे यहाँ पर जितने भी ट्राइबल लोग हैं इन ट्राइबल लोगों के पास जॉब नहीं है और ये काम आपको करना है क्या बात है क्या और बात मैं है? तो फाइनेंशियल सेक्टर से ट्रेड सेक्टर <laughs> से था। मुझे कुछ भी इतनी बड़ी नॉलेज नहीं। लेकिन, लेकिन फिर भी आप इस पे काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर जुड़ते हैं उपेंद्र जी से और मैं चाहूंगा की कि हमारे किसान भाई या फिर जो लोग सुन रहे हमें वो फोन कर सकते हैं चौरानबे चौरा नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं तो आइए आप सभी को ले चलता हूँ एक छोटे से ब्रेक पर एक बहुत ही खूबसूरत गीत राजेश ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए सफर इस कार्यक्रम में आप सुना है पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो हे जय जय शिव शंकर शिव शंकर मतलब शंकर के प्याला तेरे दो दिल मिलते हैं एक के दो दो के चार तो दिखते हैं ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं सर पे जमी पाके सौरभ देवी सौरभ देव जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर के प्याला जाए, जाए, जाए, जाए, जाए, जाए, जाए। हो चाहे हो जाए होने दो तुम सौरभ देव जय जय शिव शंकर नमस्कार आप सुन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ जी हां दोस्तों बहुत ही खूबसूरत गाना मज़ेदार मस्ती बड़ा गाना आपने सुना और आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लग रहा है और जिस तरह से हम लोग बातें कर रहे हैं और हमारे साथ उपेंद्र जी हैं और उपेंद्र जी जो है विशेष उन्होंने रिसर्च किया है यानी एक आ, आ, क्या कहते हैं पढ़ाई चल रही है उनके साथ साथ मैं अपने पढ़ाई को छोड़कर लोगों के भलाई के लिए ख़ास किसान भाइयों के लिए और जो ख़ास फाइनेंशली जिनके पास वो चीज़ें वो नहीं कर पाते या अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते ऐसे लोगों के लिए और जो ख़ास युवा साथी है जो हमारे युवा साथी हैं और ख़ास करके कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ज्ञान का या फिर खेती के साथ कभी कभी थोड़ा सा उनको लगता है थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा होने वाले लोग ही इस फील्ड में जाते हैं ऐसे फील करते हैं तो वो सारी जो भ्रांतियाँ है वो भी निकल जाएगी और ऐसे रिसर्चर एज ए एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी खेती कर सकता है और उसमें भी बहुत अच्छा कर सकता है ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे एक बार उपेंद्र जी को अगर सुनेंगे और समझेंगे और उनकी बातें अगर समझ में आ जाती है आपके पास तो मुझे लगता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल तो हो जाएंगे लेकिन आपके साथ काफ़ी लोगों को काफ़ी जो अलग जो किसान हैं जहाँ पर क्या कह सकते हैं मिस ियस चीज़ें हैं जैसे पानी की कमी है या फिर मिट्टी की कमी है या मिट्टी में वो चीज़ें नहीं है जिसके लिए अच्छी तो पैदावार हो सकती है ऐसे कई समस्याएं लोग लेके बैठे हुए हैं या फिर कुछ ऐसे ही चीजें हैं जो फाइनेंसियली भी प्रॉब्लम हो सकता है खेती करने के लिए कुछ पैसा चाहिए मेडिसिन लगते हैं उसमें खाद डालनी पड़ती है पानी का वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं तो ऐसे जो सवाल मन में घरे हुए हैं उन सारे सवालों को एकदम मुतोड़ जवाब आपको मिलेगा उपेंद्र जी के साथ बात करने से तो मैं चाहूँगा कि आप उनसे जरूर कीजिए अगर आपके पास खेती है और खेती कर रहे हैं तो जरूर कुछ बातें तो जरूर होगी और मैं चाहूंगा कि इसलिए आप अपने विचारों के साथ अपने प्रॉब्लम के साथ जरूर जुड़ें और बातें करें ताकि हमको पता चले कि क्या हो सकता है और क्या किया जा सकता है तो उपेंद्र जी कैसे हैं आप बिल्कुल एकदम बढ़िया और, और जैसे कि आपने कहा कि आपने कहीं रिसर्च किया है तमिलनाडु की बात आप कह रहे थे तो उसका थोड़ा सा विस्तार से बताइए ताकि हमारे किसान भाइयों को पता चल सके और वो भी आपके साथ क्या राजस्थान में भी ये जो आपने ड्रमस्टिक जिसको सैजन की फली कहते हैं जी और ये सब्जी में खाने में बड़ा टेस्टी होता है तो वो चीज़ें क्या यहाँ पर भी ये किसान शुरू कर सकते हैं क्या हाँ बिल्कुल इसको किसान मेरे किसान भाई इसको बिल्कुल एकदम स्टार्ट कर सकते हैं और राजस्थान जो है वो बहुत सूटेबल जगह है अच्छा बहुत ही ज़्यादा सुटेबल जगह है मेरे राजस्थान में एक्शन में सब जी जी भूल चुके हैं इस चीज़ को हाँ हाँ और इसमें जितने भी मिनरल्स हैं इसके अंदर प्रोटीन्स विटामिन आ, सिर्फ इसी के अंदर एक ऐसा है कि हाँ। जो प्रोटीन होता है हुँ हुँ। और प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए विटामिन की जरूरत पड़ती है हुँ हुँ। तो ये मतलब पूरी तरीके से आप कहें कि विटामिन ए बी वन बी थ्री सारे इसके अंदर हैं अच्छा अच्छा। अच्छा इसके हेल्थ <laughs> बेनिफिट्स अगर हम देखें। जहां अच्छा, किसान भाइयों को एक सबसे बड़ी मतलब जानकारी देना चाहूंगा आपने मुझे अभी पूछा जी जी जी जी कि उनको फाइनेंशियली इसकी मदद मतलब, मतलब की जरूरत पड़ती है हा, हा, हा. अगर कि मैं जानता हूँ आज की, की डेट में आज के दिनों में दो हज़ार जेम में सबके में पड़े होते हैं अगर वो भी नहीं है तो कोई बा, कोई बात नहीं कोई, कोई बात, बा, बात बा, नहीं कोई फिर बात भी बात हम लोग चाहेंगे कि आपके पास उतना तो होगा ही हाँ <laughs> तो एक छोटा छोटा ग्रुप बनाया जा सकता है पांच-पांच आदमी इसका एक ग्रुप बनाया जा सकता है हाँ, सोसाइटी हाँ, के बनाई जा सकती है और मैं कहता हूँ कि इस्टार्ट में आरम्भ में वो एक बीघा या छोटे से एक पंद्रह बाई पंद्रह के स्थान से शुरू कर, कर सकते हैं क्या बात है और आशा करता हूँ प्रोग्राम में अगर वो सुन रहे हैं तो फोन करके भी पूछ सकते हैं आपके पास इतना पंद्रह बाई पंद्रह का तो जगह होगा ही और एक मैसेज आया है हमारे दोस्त सुरेश भाई पिंडवाड़ा से लिखते हैं रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी दोस्तों को और आपको प्यार भरा नमस्कार आज हमारे ताफ़िर भाई की बेटी का जन्मदिन है तो सुभाष भाई सुरेश भाई पिंडवाड़ा वाले इनकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ वो फूले फले और सदा आगे बढ़ते रहें और सदा स्वस्थ रहें ऐसी हमारी दुआ है आपको अपने दोस्त सुरेश भाई पिंडवाड़ा से तो चलिए सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मैसेज करने के लिए और सुभाष भाई को भी बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं याद करने के लिए और ताफिर भाई अगर सुन रहे हैं तो आपकी लड़की जो बेटी है उनका जन्मदिन है तो सभी हमारे लिसनर्स आपको बहुत सारी बधाइयां दे रहे हैं अगर आप सुन रहे हैं तो ज़रूर फ़ोन भी कर सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि सैजन की फली के बारे में उपेंद्र जी हमारे साथ हैं उपेंद्र सिंह जिनसे बातें हो रही हैं उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया इस पर और एक क्या कह सकते हैं सफल प्रोजेक्ट है उनके पास यानी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट उनके हाथ में है ऐसा नहीं कि इसके ऊपर काम नहीं किया गया काम किया गया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया हुआ है और इसमें भी आपको काफ़ी जो चीज़ें रहती हैं कि एक किसान को अगर खेती करनी है अच्छी खेती करनी है तो आज के समय में काफ़ी चीज़ें अपने को देखनी पड़ती हैं लेकिन उन सारी ड्रॉबैक को काल एक छोटा सा पंद्रह बाई पंद्रह या छोटा से छोटा जो जगह है उसमें आप इन चीज़ों का प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं और यो सफलता पूर्वक आप देख भी सकते हैं कि इतनी छोटी जगह में इतना अच्छा इनकम भी हो सकता है और इतनी अच्छी चीज़ें बन सकती हैं तो अभी सहजन की फली के जो हेल्थ रिलेटेड जो भी बातें हैं वो तो उन्होंने बताया कि खाने के साथ साथ इसको अगर आप कच्चा खा लेते हो या इसकी चाय बना के पी लेते हो पत्तों की तो काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स तो है ही है लेकिन उसके साथ में आपको एक इनकम का जरिया भी बन सकता है तो ये दोनों चीज़ें हैं जहाँ पर स्वास्थ्य और संपत्ति स्वास्थ्य <laughs> और संपत्ति दोनों तो आज, संपति संपति संपति आ, आज, आज के समय आज, आज के समय पर मायने रखता है सभी लोग उसी के बारे में सोचते भी है तो मैं चाहूँगा कि आप इस बात पर जरा गौर करें और उपेंद्र जी से बातें कर सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से एक बार उपेंद्र जी से पूछना चाहूँगा कि आपने इस इस पर कभी काम करना शुरू कर दिया मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा हेलो हेलो हाँ दे जी दे नमस्कार, दे नमस्कार नमस्कार सुरेश जी बोलिए कैसे हैं आप बस हम ठीक है और हमारे गेस्ट मेहमान जी का और आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम नमस्कार करते हैं जी जी जी तो के बारे में एक एक जानकारी तो चाहता ही हूं। जी जी। एक मेरे मतलब तो का पेड़ होता है। तो क्या है तो क्या ना फल के गिर रहे हैं मतलब। फल गिर जाते हैं अच्छा देखिये उसकी जो नारियल की जो जड़ है हम्म वो उसका मुझे पौधे का अगर आप मतलब नीचे का जहाँ पर आपने गड्ढा खोद उसको मतलब उसका बोया है उसको जहाँ पर आपने उसको लगाया तो है फिक्स किया लगाया है फिक्स किया उसकी गहराई बताइए थोड़ा सा तो वो तो काफी समय पहले लगाया था अभी बड़ा हो गया मतलब तो पहले लगाया था वो खजा था था ना इसके लिए आपको मतलब मैं कि आप हाँ, कोई एक बार नहीं। नहीं। नहीं। जी हम लोग एक बार देखते हैं अगर उस तरफ आना हो या फिर आप थोड़ा सा उसका फोटो निकाल के हाँ, किसी के द्वारा मोबाइल से फोटो निकाल के अगर भेजते हैं उसके जड़ का और पूरा पेड़ का दूर से तो थोड़ा सा अंदाज जा आ जा जाएगा फिर आपको बता सकते हैं ठीक है पी एच वैल्यू पी वैल्यू और मिट्टी का थोड़ा परीक्षण करना पड़ता है पी वैल्यू निकालना पड़ता है तो उस जगह की मिट्टी का भी अगर आपके यहाँ कोई कृषि विज्ञान के जो परीक्षक आते हैं तो नहीं बात करूंगा इसके बारे में और बस हमारे आज ताबी भाई की बेटी का जन्मदिन है तो वो भूले है और हो सके तो उनके लिए वो वाला सॉन्ग बजा देना है पापा मैं चोटी से बड़ी हो गई चलिए चलिए ठीक है ना दोस्तों आपको हमारा प्यार करूंगी नमस्कार नमस्कार आप सुना है जी हाँ सफ़र इस कार्यक्रम को आप सुनाए और हमारे साथ खास मेहमान हैं उपेंद्र जी और उनसे बातें हो रही हैं सैजन की फली का एक सफ़ल प्रोजेक्ट उनके पास हैं और उसके पर काफ़ी काम किया है उन्होंने तो इससे रिलेटेड कुछ बातें हो आपके पास तो आ, तो बता सकते हैं और साथ ही साथ खेती से रिलेटेड कोई भी बात हो तो उसके लिए भी आप आ, बात कर सकते हैं क्योंकि ये खुद राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो यहाँ की बातें उन्हें अच्छी तरह से पता भी है और फिर Uh, जो भी आपको लगता है सहजता से वो जितना हो सके आपको हेल्प कर सकते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रीड मॉड बन नाइनटी पॉइंट फॉर आर फैम सुनते रहो मुस्कते रहो तुम आ गए। वहीं तुम मिलोगे हो कहां से चले कहां के लिए ये खबर नहीं थी मगर कोई भी सिरा जहां जा मिला वहीं तुम मिलोगे के हम तक तुम्हारी दुआ नमस्कार आप सुन रहे बन नई पॉइंट फोर एफ सफ़र इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं सफ़र इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और आप लोगों का जो कॉल आता है या फिर फ़ोन करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप सुन रहे हो और जागृत अवस्था में सुन रहे हो हम जो बातें कर रहे हैं वो आपके जहन में जा रही हैं आपको समझ में आ रही हैं तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी इस बात को अच्छी तरह से जान पा रहे होंगे सहजन की फली जो हरी कलर की एक लंबी स्टिक होती हैं और जिसे काट कर जो है सब्जी बनाई जाती है और कई लोग उसके अलग अलग उपयोग भी करते हैं तो हमारे जी अभी बात कर रहे थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं लेकिन फिर उन्हें पता चल गया कि वो किस विषय पे हम लोग बातें कर रहे हैं हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार नमस्कार, है नमस्कार नमस्कार नमस्कार कंचन बाई स्वागत है और साहब जी को जी जी तो मेरा एक सवाल था सर की पानी जो हमारे यहाँ पानी कम है जमीन में और बोर करवाने का जो कुएं तो में पानी था वो तो इस साल खत्म हो गया है और बोर करवाने का वो है सब बोलते हैं कि भाई मेरे भाई है सब बोर करवा जाए लेकिन देखने वाला कैसे देखा देखे जाए जमीन में कि भाई पानी कहाँ पे है ज्यादा और कहाँ पे नहीं है वो तो एक हमने एक धातु का जो आता है वो कोई तो इससे पानी कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है तो इसके बारे में थोड़ा बताया जाए जो आपको उसके बारे में जो मैकेनिकल इंजीनियर्स जिनको और हमारे पुराने जमाने में जैसे वैध हुआ करते थे इसी तरीके से भू यानी कि भू विज्ञान को, जान, को जानने वाले जी तो आपके डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टरोही में यानी कि सरोही के अंदर मेरा एक आदमी है मैं आपको उसका नंबर नंबर दे, नम्बर दे, दे, नम्बर दे मैं दे, तर, दे देता हूँ आपको ठीक है और आप उनसे बात कर बात कर सकते हैं और वो आप उनको बुला लीजिए और वो आपको बिल्कुल पूरी तरह मतलब देख वो बता देंगे आपको मैं समझ सकता हूँ आपको पानी की जरूरत नहीं है आप ये सेजन सेजन की फली को मतलब तो इनकम भी हो जाएगी हेल्थ बेनिफिट भी मिलेगा और पानी की समस्या भी नहीं है इसमें <laughs> दी, दी, दी, सर, दी, दी, दी, तो मैं उपेंद्र जी का भी नंबर आपको दे देता हूँ बाद में लास्ट में हम लोग सुनाएंगे नंबर तो आप नोट कर लेना तो इनसे भी आप बात कर सकते हैं ठीक है कंचन भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुना है रेड मोद वन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ चलिए ये थे कंचन भाई गुजरात से जो खेती भी करते हैं और वैसे दुकान भी है इनका टेलरिंग का शॉप भी है जहाँ पर ये कपड़े सिलाते हैं और साथ ही साथ बहुत ही सेवा भावी है तो कुछ समय मिले तो अंबाजी में सेवा करने भी आते पानी बांटना या फिर कुछ भी ऐसे प्रसाद बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट करना या मेला होता है तो उसमें ये बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं तो और इनके एक मंदिर है मंदिर में भी जो साउंड सिस्टम है ये संभालते <laughs> बहुत याच्छा, बहुत ही अच्छा <laughs> तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप ऐसे सेवा करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है तो मैं चाहूंगा कि जो किसान भाई जिनके पास जमीन कम है और खेती करना चाहते हैं और उनके लिए आ, कुछ सूझ नहीं रहा है आइडिया नहीं है और अम, मेहनत तो बहुत करना चाहते हैं लेकिन बस वही है कि किस तरह से उसको प्रॉपर तरीके से करें और फ़ाइनेंसली भी स्टेबल हो जाए और अपना ज़मीन जो कम है उसमें भी अच्छी इनकम उनकी हो जाए तो ऐसे लोग ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं बातें कर सकते हैं ताकि आपको जो है एक बहुत ही सिंपल तरीके से वो चीज़ें करने में आसानी भी होगी तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा हलो नमस्कार रिभा जी स्वागत हेलो हाँ जी नमस्कार तो नमस्कार जी सभी सुनने वाले को और हमारे गेस्ट जो आए हैं उनको भी प्यार भरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार मेरे को ये पूछना था मैं भी मैंने मिस कर दिया हुआ आपने बताया उसका हेल्थ बेनिफिट क्या है आपके घर में मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके घर में क्या बीमारी है आप मुझे ये बताइए कि कहीं भी आसपास में या कोई भी किसी तरीके की कि अगर कोई बीमारी है उसका नाम बताइए आप मुझे सर, अगर इम्यून सिस्टम कम है इम्यून सिस्टम कम है तो इम्यूनी सिस्टम अगर कम है तो आप एक काम करिए सात दिन के लिए मेरा यहाँ पर ट्रायल चल रहा है अगर पॉसिबल है वो तो वहाँ कर लेंगे और आप अगर वहां पर कर सकती हैं तो आ, आ, ये जो सहजन की फली है इसके अंदर की, इसके अंदर अंदर की बीज होता है कच्चा बीज होता है जी जी, हा, जी हा। हा, एक कच्चा बीज जो है आपको खाली पेट एक ही लेना है दो नहीं लेने ध्यान रखना जरा <laughs> कभी दो ले लें और गलती करें और एक और बात ध्यान रखनी है की प्रेगनेंट ना हो प्रेगनेंट अगर है तो उसमें एक सिस्टमेटिकली मतलब इसका एक मतलब उपचार है हम्म अगर शुगर लेवल या डायबिटीज़ की बीमारी है या किसी भी तरीके की अगर बीमारी है तो मैं इम्यून्यो सिस्टम की मतलब बात करूँगा आपको इम्यनो सिस्टम को ये किस तरीके से मतलब आपको सुबह गर्म पानी पीकर कर या सॉरी आपको सबसे पहले खाली पेट में वो कच्चा बीज खाना है अच्छा खाली पेट में आ, एक ही कच्चा बीज जो है वो चबाकर खाना, खाना है आपको चबा खाना है और ऊपर से पानी पीना है गरम पानी ऊपर से वो गरम पानी पीना है ओके, ओके तो आपके पूरे दिन में पूरे दिन जितना भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है सबसे पहले तो ये अंदर की जो छोटी हाथों की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है जो फूल जाती है फ्रेश होने के बाद लोगों का पेट फूल जाता है तो सबसे पहले तो ये आपको बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल करेगा <laughs> और नॉर्मल करने के बाद आप वो करिए ब्रेकफास्ट करिए ये सुबह का नाश्ता करिए जो भी करिए पूरे दिन आप बहुत अच्छी एनर्जी के साथ काम करिए दौड़ लगाइए जो जो भी आप करना चाहें तो करिए ये सिर्फ <laughs> एक खाना है उसके बाद आप क्या काम करिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ आप दाल बनाते हैं दोपहर तो में सब्जी बनाते हैं तो एक काम करिए चुपके से जैसे कि उसमें औरतें चुपके से एक बहुत अच्छा काम करती है <laughs> कि आदमी की कमाई से थोड़ा सा कहीं से ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से धन बचा लेती है <laughs> तो मैं ये कहूँगा कि ये इसमें एक सेहत का राज है उस सेहत के राज में एक छोटी सी एक ड्रम स्टिक यानी कि सैजन के फली का ऊपर का भाग एक काट किसी भी सब्जी में उसको डाल दीजिए एक सब्जी में दाल हो आपकी <laughs> या आपका दाल बाटी चूरमा हो आ, उसके सब, कोई भी सब्जी बनाते एक उसमें से जरा सा हाँ जब वो आधी पक आधी पक आधी पक आधी पकने के बाद आधी पकने के बाद आधी पकने के बाद अब क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि सारी के सारी जितनी में सब्जियाँ या जो सब केमिकल्स की आ रही है लेकिन इसमें केमिकल नहीं है इसमें कोई पेस्ट नहीं लगता तो आप क्या काम करिए कि इसको काट कर और जब वो आधी पक जाए कोई भी सब्जी हो दाल हो उसको डाल दीजिए और उसका टेस्ट भी ऐसा होगा जब तरीके से बार अगर सीख लेंगे, आप तो टेस्ट अल्टीमेट हो जाएगा जैसे आपका सेंधा नमक, से नमक, हाँ। नमक का टेस्टी के लिए हल्दी के लिए आप करते हैं अच्छा हल्दी के साथ भी अगर इसको डाले हैं हल्दी के साथ हल्दी के साथ ये और एक और आता अगर चाय में ये दो चीज अगर डाले एक ड्रोमेस्टिक के भाग को चाय और एक जास्मिन का फूल होता है वो दो आप चाय पीजिए हाँ मेरा कहने का का मतलब यह है कि अगर अगर साल साल की अगर एज हो तो उसका ऐसा काम करेगा साल का। और चेहरे पे इतना निखार आ जाएगा बहुत तरोताज किया जाएगा मेरी गारंटी है मेरा गलत प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है है। नहीं हो आपने एक बात इस बीच में ये बोली की वो निकाल लेती हैं पैसे निकालती उसका इसके साथ क्या लिंक था <laughs> देखिए पैसे निकालने पैसे निकालने का मतलब पैसे निकालकर वो बचाती थी घर का फाइनेंशियली uh, फाइनेंशियली कभी, कभी ना कभी जरूरत पड़े uh, मुश्किल, मुश्किल के दौर पे मतलब हेल्प हो, हो जाती थी तो आज इसको तो आप ऐसा समझिए कि फाइनेंशियली हेल्प है ठीक रखना है तो ये टुकड़ा जो है टुकड़ा छोटा चुपके से डाल दीजिए किसी को पता ना लगे अगर आपने बार बार में अगर ये डाला कहा क्या नहीं वो सहजन की फली कड़वी अरे नहीं बाबा हमें तो नहीं खाना हमें नहीं खाना अच्छा हाँ, तो हाँ, तो, हाँ, तो, हाँ, तो, हाँ, तो हाँ, मैं ये मतलब तो आप एक सीक्रेट दापेट सिखा रहे हैं ग्रहणियों को ठीक <laughs> है धन्यवाद ओके थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया आपका आप सुना है रेडुमो बन नाइनटी पॉइंट जी हाँ सफर इस कार्यक्रम को आप सुनना है काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और सहजन की फली जो है हेल्थ और फाइनेंशली आपको स्टेबल बना सकता है अगर आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमें फ़ोन कीजिए और बातें कीजिए इस पर आपको और बातें सुनाएंगे आप सुना है नाइन्टी पॉइंट फॉर सुनते रहो मुस्कराते रहो से नमस्कार आप सुन रेडियो मधुबन नाइन्टी एफएम फोर सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हूं आप सभी एंजॉय कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम को और हमारे गुजरात से काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं राजस्थान पिंडवाड़ा से भी फ़ोन आया एसी के लिए हलो नमस्कार जी हाँ जी नमस्कार बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप जी मैं हिम्मतनगर गुजरात से बोल रहा हूँ जनपत भाई बहुत बहुत स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में बताइए आपको क्या पूछना है सर मैं यूं पूछ रहा था अभी, जो फली, रहा था, अभी जो फली, फली की फली की बात ना सर? जी जी सहजन की फली की बात चल रही है हमारे हाँ. यहाँ गुजरात में सजगवा बोलते हैं अच्छा अच्छा सही है सही पहचान आपने तो मेरे घर के सामने झाड़ लगे हुए है वेरी गुड बहुत बढ़िया बात है देवता को देव जी क्या बोल रहे थी चार पांच बरस पहले अच्छा अच्छा अच्छा तो अभी वो फूल फूल ना गिर जाते पली लगती नहीं है।, जाते पली नहीं है ओके ओके वो वैरायटी मैं समझ सकता हूँ वो आपको मतलब आएंगे हम देखेंगे उसको और वो हंड्रेड परसेंट उसका सॉल्यूशन हम दे देंगे सब कुछ हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है वो, वो हाँ तो तो वो हम समझ गए आप जो बता रहे हैं उस चीज को हम समझ गए अभी एफएम पर आपका समझाना बहुत मुश्किल अच्छा उसको हाप... जो है हमारे एक नंबर ले लीजिए जिस पे आप व्हाट्सएप करके फोटो भेज सकते हैं ठीक है अच्छा हाँ नंबर लिख लीजिए नाइन फोर वन फोर नाएन फोर नाइन फोर नाइन फोर वन, फोर वन फोर उसके बाद हाँ डबल टू आगे लिखिए है और नंबर बाकी है डबल <laughs> टू डबल टू फोर फाइव लास्ट में डबल टू फोर फाइव ठीक है ओके जी धन्यवाद शुक्रिया आपका तो बात ही अच्छी बातें हो रही हैं आप गुजरात हिम्मत नगर गुजरात हिम्मत नगर से बोल रहे थे तो काफ़ी लोगों को ये पता है कि ये चीज़ें हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे अभी भाई साहब ने पूछा कि फूल आते हैं फिर वो फलियां नहीं आती हैं हाँ। और फूल जड़ जाते पूरी तरह से तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं इसके लिए उनका पूछना था में पीएच वैल्यू देखी जाती है हाँ मिट्टी हा, हा, का वा। जो पीएच वैल्यू है उसकी कमी हो जाती है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा या फिर उसके लिए कुछ करना पड़ेगा <laughs> तो तब जाके वो चीज़ें बन जाती हैं और आसानी से आ जाती हैं बस उसका पानी या फिर मिट्टी की जो परीक्षण है वो बात आती है थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है लेकिन वो चीज़ें आसान से ठीक हो सकती हैं जैसे कि हमें बुखार आ जाता है तो दो तीन दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाता है लेकिन फिर भी दवाई लेने से थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है अगर फूल अगर जैसे गिरने की बात आई उसमें जी। थोड़ा सा साइड में गड्ढा खोद कर गड्ढा खोदने के बाद उसको यानी कि नमी पैदा करके थोड़ी थोड़ी सी नमी पैदा करके जी जी जी। और उसके अंदर काउ का डंग यानी कि गाय का आ, जो गाय का गोबर, गोबर हाँ। गाय के गोबर को आ, सूखा मतलब गाय का गोबर है उसमें नमी रहनी चाहिए एक फिट से दो फिट से मतलब जो खेच लेता है हा, हा, नमी और उसके जो फूल तक समझ पाया हा, तो हा, किसान का उन्होंने हिम्मत नगर से तो समझ गया तुरंत क्या प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम तो वो ये प्रॉब्लम मतलब आसानी से मतलब दूर हो दूर हो सकता आराम से दूर हो सकती है बहुत अच्छी बात है आइए आगे बढ़ते हैं और काफी अच्छी बातें हो रही हैं आप अगर आ, सुन रहे कार्यक्रम को अगर आप ये इस बात को समझ रहे हैं कि सैजन की फली किस तरह से हमें आ, सेहत और हमारा जो है फाइनेंस दोनों चीजों को अगर आप किसान हैं तो दो चीजें आपको मिलेंगी एक तो आपका हेल्थ बेनिफिट बहुत है आ, कई बार हम लोग किसानी किसान जो, जो होते हैं सिर्फ उगाते हैं चीज़ों को और बेच देते हैं उसका हेल्थ बेनिफिट वो खुद नहीं लेते हैं। तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पर हमारे किसान जो है आ, डबल सशक्त हो हेल्थ से भी वो स्वस्थ भी हो और अच्छा भी हो फाइनेंशियली भी उसको स्टेबिलिटी मिले ये दोनों चीज़ों का मकसद लेके हम लोग इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ गए हैं और ये काम कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस तरह की बातें अगर आपके पास है तो ज़रूर हमारे साथ शेयरिंग कर सकते हैं आप भी कुछ ऐसे रिसर्च कर रहे हो किसी और चीज पे तो जरूर बता सकते हैं और अभी हम लोग का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये साइज़न की फली ड्रमस्टिक पे हेल्थ और फाइनेंस दोनों चीजों को हम लोग इसमें देख रहे हैं अच्छी तरह से ये स्टेबल हो सकता है किसान भाई बहनों को और जो खास आ, गरीब किसान भाई बहने हैं वो इस पर ज़्यादा काम करे तो वो आ, वो अगर एग्जाम्पल के तौर पर काम कर सकते हैं वो एक हमारे जो है टारगेट रह सकते हैं कि हम उनके जीवन में कुछ खुशियाँ बर सकें हलो जी नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार हेल्थ हेल्थ के हेल्थ के बारे में आप बता रहे हैं जी जी सैजन की फली जो है उससे हेल्थ रिलेटेड जो चीजें हैं वो बता रहे थे अभी हम लोग आप कहाँ से बोल रहे हैं क्या नाम है हम गुजरात से से बोल रहे जलजीत भाई अलजीत भाई आप थोड़ा सा रेडियो से दूर होके बोलेंगे तो आपका आवाज इको हो रहा है तो थोड़ा तो दूर होके बोलिए बात कीजिए बोलो हाँ जी जी जी तो ये हम लोग सैजन की फली जानते हैं उसको गुजरात में क्या बोलते हैं की की की फली की फली फली हेलो जी जी जी हाँ हाँ हाँ। बस उसका जो है आ, अगर उसके पत्ते और उसका जो फली है उसका टुकड़ा गर्म पानी में डाल के गर्म पानी होने के बाद आधा उबलते हुए पानी में डाल के उसका चाय जैसा बना के अगर उसको पीते हैं तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट आपको मिल जाते हैं उसके सब्जी बना कर उसकी सब्जी भी बना के खाते ही हैं और खा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और दूसरे सब्जियों में भी उसको मिक्स कर सकते हैं उसकी एक डंडी टुकड़ा करके तो इससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिल जाते हैं और साथ ही साथ अगर आप किसान हैं तो इसकी खेती भी कर सकते हैं ठीक है ना हाँ ठीक है जी जी जी लंबी लम्बी आती है वो उसका पौधा आता है है है है ना पेड़ पेड़ बनता है, बड़ा पेड़ हो जाता है और लगती लंबी लंबी आती है। सही पहचाना हाँ हाँ हाँ उसका सब्जी भी बनता है जी जी जी हाँ हाँ ठीक है ठीक है ओके जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुना है रेडियो तो काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं आप उस बात को समझ रहे हैं जिस विषय को लेकर हम बातें कर रहे हैं सैजन की फली और इसको इंग्लिश में ड्रमस्टिक भी कहते हैं और बड़ा ही अच्छा ये चीज़ है जो हमारे हेल्थ रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करता है इम्यूनि सिस्टम को ठीक करता है और साथ ही साथ इसको जो है आज के समय में किसान जो छोटे किसान हैं राजस्थान में क्या है बड़ा परिवार होने के नाते धीरे धीरे जैसे जैसे परिवार में परिवार जुड़ जाता है शादी हो जाते हैं बच्चे हो जाते हैं फिर ऐसे करके जिसके अनुपात दस बीघा दस एकड़ ज़मीन था वो धीरे धीरे एक एकड़ दो एकड़ होते होते हर परिवार के पास फिर एक बीघा दो बीघा ऐसे ज़मीन थोड़े थोड़े हो जाते हैं रमेशी बात करूँ एक बीघे जमीन तो मतलब ये लगा लीजिए कि वो आराम से आने वाले मतलब तीन साल के अंदर उसने सोचा भी होगा डॉक्टर है आपका भी हमारी तरफ ऐसी नमस्कार बहुत अच्छी बातें बता रहे हम से सुन रहे आराम से आपको जो आपको बात बता रहे उसको हमारे गुजराती में सरगवा बोलता है जो लंबा लंबा आता है जी जी. कई ज्यादा फायदे भी उसके है जो हम हमने तो एक दो बार टेस्ट किया इसका। अच्छा लगता है <laughs> तो अच्छा लगता है थोड़ा सा जो हम बनाते हैं आप, आपकी अच्छा उम्र कितनी है उम्र बताइए आप मेरी उम्र है फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव है ना आपकी उम्र अच्छा हाँ। अब आप एक काम करिए फिफ्टी फाइव की जगह ट्वेंटी के बनिए इसको डेली आप इसमें खेती भी करिए और अच्छा पैसा भी कमाइए हमें ऐसा ही लगता है हमें ही लगता है आपके सामने आए तो आप पहले कि कि मेरे इतने साल ही आप इसका सेवन अच्छा करते हैं आपकी आवाज आप, से भी लग रहा है तो और हम कई बार आ चुके है वहाँ रेडियो मध्यवन में और मेरा वहाँ आना भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम तो हर बार आते है और क्योंकि वहाँ आके खुशियाँ भी लेते हैं आनंद भी लेते हैं तो आपसे सर जो सभी बातें सुनी हमको बहुत अच्छा लगा आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद ऐसी तो बात कई कई कई बार कही -कही बार देते रोज नहीं सुनाई दे रही लेकिन आज जो आपने बताया सभी बातें बहुत अच्छी लगी जी जी आपका जो अंदाज भी बहुत अच्छा है बताने का तो आपको भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया चलिए साथियों आज के ऐस एपिसोड में मुझे लगता है कि अब वक्त हो गया है आप सभी से इजाज़त छाने का और उपेंद्र जी हमारे साथ सफर इस कार्यक्रम में जुड़े और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताई तो उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल का नमस्कार नमस्कार और मैं, <laughs> मैं मतलब बताऊँगा जरूर जरूर जरूर तो चलिए हम लोग उपेंद्र जी से आगे भी जुड़ेंगे और ऐसे बातें आपको सुनाते रहेंगे और आपको भी फाइनेंशियली और हेल्दी बना के छोड़ेंगे इसी वादे के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सन्ते रहो नमस्क रा